शरीर पर वो लपेटी हुई कभी कहीं शादी में गई कभी मार्केट में गई उसको बाहर घूमने तो मिला इतने साल से अलमारी में कैद थी बिचारी वो साड़ी भी आशीर्वाद देगी पहनने वाली वो बहन भी आशीर्वाद देगी अलमारी में नई साड़ी आएगी अलमारी भी आशीर्वाद देगी आ, फिर अपने देवता को ला करके दिखा सकते हो देखो अलमारी में है कहीं कितनी खाली है लाओ नया शॉपिंग करना है। पैसा है तो ऐसा करो नहीं है तो जय श्री कृष्ण ये तो जो ज्यादा जमा हो गया है उसको खर्च करवाने की बात कर रहा हूं मैं किसी तरह पैसे को भी जाने दो तुमको यदि कोई कैद करके रखे तो अच्छा नहीं रखता पैसे को भी तिजोरी में कैद होना अच्छा कैसे लगेगा लक्ष्मी को राम पत्नी सीता को भगवान की अर्धांगिनी को जो कैद करके रखता है उसका घर लंका है और वो स्वयं रावण है श्रेष्ठ तो वो है जो लक्ष्मी अर्जित करता है और लक्ष्मी अर्जित करने के बाद भगवान के काम में लगाता है तो वो जनकपुर का वासी है और वो आदमी जनक स्वयं ठाकुर का ससुर जी बनेगा जनक ने हल चलाया है किसानों का यही काम यह हल चलाना कर्म का प्रतीक खेत में हल चलाना खेत से मतलब केवल खेत ही नहीं क्षेत्र से मतलब है फील्ड जो भी अपना कर्म क्षेत्र है चाहे तुम शिक्षक हो चाहे तुम उद्योगपति हो अपने अपने क्षेत्र में हल चलाना अपने अपने क्षेत्र में आप निष्ठापूर्वक काम करिए ईमानदारी से काम करिए और फिर जो उस उस क्षेत्र से उस भूमि से निकले लक्ष्मी वहां से जो अर्जित होने वाली संपत्ति है अर्जित होने वाली जो संपत्ति है वही सीता उसको कभी प्रभु कार्य में लगाओ परमार्थ में लगाओ यही परमात्मा के साथ उसकी शादी धन को परमार्थ में लगाना पर हित में लगाना पर हित सरिस धर्म नहीं भाई प्रभु कार्य में लगाना यही लक्ष्मी का परमेश्वर के साथ विवाह है तब समझना कि तुम मिथिला के वासी हो और मिथिला क्या है बोले विदेह नगर मुक्तों का नगर सिद्धों का नगर वे लोग मुक्त पुरुष है संसार के वे लोग सच में जीवन में सिद्धि को पाए हुए हैं वे सिद्ध हैं जो इस प्रकार लक्ष्मी को परिश्रम से नीति पूर्वक अर्जित करते हैं और फिर भगवान से उसका विवाह करके उसको अर्चित करते हैं यही लक्ष्मी की अर्चना है लक्ष्मी का पूजन यही है कि लक्ष्मी को भगवान के साथ ब्याह जाए यानी भगवत कार्य में लगाया जाए धन के दिन सिक्के बिक्के चांदी के लगा करके बड़ी जोरों की पूजा करते हैं लोग लक्ष्मी की और फिर उन सिक्कों को फिर से तिजोरी में बंद यह कोई लक्ष्मी पूजन है क्या लक्ष्मी पूजन हकीकत में यही है लक्ष्मी की सच्ची अर्चना वही है कि लक्ष्मी को भगवत कार्य में लगाया जाए लोग कई सालों से सिक्के रख लेते हैं बड़ा संग्रह करके संभाल के एक पैसा किसी को देते नहीं और हर धन त्रयोदशी के दिन श्री सूक्त का पाठ करते हैं, ब्राह्मण को बुलाते हैं लक्ष्मी की अर्चना करते हैं हिण्यवर्णाम हरिणी सुवर्ण रजत स्रजा चंद्राम जातवेदो जात लक्ष्मी जातव ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपगा यहाँ हिरण्यम विंदेयम गाश्व पुरुषान हम श्रीसुक्त का पाठ करते हैं लक्ष्मी को अर्जित तो करो लेकिन लक्ष्मी अर्चित तब होती है जब लक्ष्मी को भगवत कार्य में लगाते हो इस प्रकार का जीवन जीने वाले लोग वे मिथिला के वासी हैं। तो असंग्रह अपरिग्रह क्या तुम अपने आप को संग्रह करने से रोक पाते हो और पांचवीं बात ब्रह्मचर्य क्या तुम अपने मन इंद्रियों को विषयों की ओर जाने से रोक पाते हो क्या वो संयम का ब्रेक है तुम्हारे जीवन में तो ये पांच है यम अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य योग की दूसरी सीढ़ी को कहते हैं नियम ये नियम जो है वो एक्सीटर का काम करते हैं कार में ब्रेक है पहले वो चेक कर लो फिर एक्सीटर गाड़ी आगे भी तो बढ़नी चाहिए उसको गति भी तो मिलनी चाहिए एक्सीटर दबाओ और गाड़ी भागती है पांच नियम शौच संतोष स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान और तप पांच नियम ये नित्य करना चाहिए शौच यानी पवित्रता अपने जीवन में पवित्रता को ले आओ शुद्धि को ले आओ याद रखो जितनी शुद्धि होगी जीवन में उतनी ही शांति होगी शांति का संबंध शुद्धि से है संपत्ति से बिल्कुल नहीं बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोग कहते हैं महाराज सब प्रकार से सुखी हैं बस शांति नहीं है नहीं होगी भैया नहीं होगी जब तक शुद्धि नहीं होगी जीवन में शांति संभव नहीं व्यवहार को शुद्ध रखो हमारे विचार शुद्ध हों हमारी भावनाएं शुद्ध हों दूसरी बात संतोष संतोष एवं मनुष्यस्य परम निधान संतोष ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है धनवान कौन है बोले जो संतोषी निर्धन कौन है बोले जिसकी तृष्णा विशाल है सतोबा भवतु दरिद्री तृष्णा विशाल वही दरिद्र है जिसकी तृष्णा विशाल है चाहे बड़े महलों में रहने वाला क्यों न हो लेकिन यदि तृष्णा विशाल है तो वह दरिद्र ही है भले तो ही कुटिया में रहकर के भजन करने वाला आदमी हो लेकिन संतोष बहुत है प्रभु की कृपा है सोने की लंका में और बड़े भव्य आवास में महल में रहने वाला रावण लेकिन उसकी तृष्णा विशाल है इसलिए रामायण में रावण जैसा निर्धन कोई नहीं उसके जैसा दरिद्र कोई नहीं एक फकीर कुछ मांगने के लिए गया एक बादशाह के पास वो अपने महल में प्रार्थना कर रहा था नमाज अदा कर रहा था बंदगी कर रहा था तो फकीर वहां जाकर के बैठ गया सेवकों ने आज स्वागत किया लेकिन कहा कि आप बैठिए अभी बादशाह बंदगी में तो बंदगी कर रहा था खुदा ताला से और कह रहा था मेरा साम्राज्य और बढ़े मुझे और समृद्धि मिले मांग रहा था बंदगी कर रहा था प्रार्थना कर रहा था तो यह देख करके कहते हैं फकीर उठकर के वहाँ से भागा तो सेवकों ने कहा कि आपको उनको कुछ चाहिए था बादशाह ने आपको बुलाया था आप आए हैं आप बैठिए अभी नमाज से उठेंगे तो आपको जो चाहिए मांग लेना तो फकीर ने कहा कि अब नहीं मांगना बोले क्यों मैं उसको बादशाह समझ करके आया था मांगने वहां जाकर देखता हूं वो तो भिखारी निकला खुद ही मांग रहा और मेरी मांग से तो उसके मांग की सूची बहुत लंबी है आधे घंटे से मांग रहा हे खुदा ताला ये कर ये दे ये दे ये दे ये दे तो मैं तो छोटा भिखारी हूं वो तो बड़ा भिखारी है कोई धनवान हो तो उससे मांगा जाए कोई दाता हो इससे मांगा जाए ये तो खुद ही भिखारी है इससे क्या मांगना रावण सोने की लंका में रहकर के भी दरिद्र है रामचरितमानस का केवट देखो स्वयं राम चल करके खुद देने लग गए कह दिया केवट अब कछु नाथन चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे अब कछु नाथन चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे रहख की तो बात ही नहीं लेकिन इस आदमी ने मेहनताना लेने से भी इनकार कर दिया पद कमल धोई चढ़ा थन चाही मोर दीन दयाल अनुग्रह तो भिक की तो बात ही नहीं उसने तो मेहनता ना लेने से अपने हक की जो कमाई थी जो डिजर्व करता था वो भी लेने से इनकार कर दिया उसके जीवन में संतोष का कैसा धन है वो देखिए नाथ आज मैं काहन पावा मिटे दोष दुख दारिद दारिद दावा बहुत काल में की मजूरी आज विधि बनी भली भूख बहुत काल में की भी मजूरी आज आजुदीन विधि बनी भली भूरी फिर बार मोरी जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरी ये प्रसाद है ये कमाई नहीं कमाई से भी एक ऊंची की चीज है प्रसाद ऐसे लोगों के पास जो भी संपत्ति है वो प्रसाद है प्रभु का और प्रसाद शब्द आते ही दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं पहली बात प्रसाद में आदर बुद्धि होती है कभी भी उसका दुरुपयोग नहीं करोगे प्रसाद को हम माथे पर चढ़ाते हैं प्रसाद लेना पड़ता है वरना प्रसाद का अनादर माना जाता है कहा भैया प्रसाद है नाना ना ना, ना ना ना नहीं अरे भैया प्रसाद है। अच्छा प्रसाद है। लाओ डायबिटिक पेशेंट है प्रसाद में किसी ने मिठाई दे दी तो एक छोटा सा कण ही सही ले लेगा और फिर दूसरे को दे देगा प्रसाद का अनादर नहीं होता हमारे यहां बार मोहि जो देवा प्रभु वापसी में आप मुझे जो भी देंगे अपनी इच्छा से राम जी ने कहा मेरी इच्छा है प्यारे ले, ले। सीता जी ने भी कहा लक्ष्मण जी ने भी अनुरोध किया बहुत कीन प्रभु लखन असिया। नहीं कछु के बटले फिर भी नहीं अरे मेरी इच्छाएं ले ले आपकी आज्ञा शिरोधारी तो ऐसा करिए फिर दीवार मोही जो देवा सो तो प्रसाद मैं सिर धर लेवा वापसी में लौटते समय आइएगा तब मुझे जो भी आप अपनी इच्छा से देंगे उसको मैं प्रसाद समझ करके स्वीकार कर लूंगा प्रसाद अस्तु प्रसन्नता प्रसाद कहते हैं प्रसन्नता को जो प्रसाद के अधिकारी होते हैं जो प्रसाद पाते हैं वे सदा प्रसन्न हमेशा मौज में उनके जीवन में शांति उनके जीवन में सच्चा सुख उनके जीवन में अपने जीवन से संतोष वे ही कृतकृत्य प्रसाद है उसमें आदर बुद्धि होती है उसका कभी दुरुपयोग नहीं होगा वे लोग संपत्ति का धन का कभी दुरुपयोग नहीं करेंगे व्यसन में व्यविचार में व्यर्थ के मौत शौक में उसकी संपत्ति नहीं जाएगी और दूसरी बात प्रसाद बुद्धि हुई जैसे ही संपत्ति में ये प्रसाद है तो अकेले नहीं खाना चाहिए बांट कर खाना चाहिए वो संग्रह नहीं करेगा वो बांटेगा सौ प्रसाद में सिर धर ले बहुत की नभु लखन सी नहीं कह चुके बट ले करुणा यतन देखो भगवान की भक्ति कैसे आती है कब आती है उसका जवाब है यहां भक्ति कोई बाजार में बिकती नहीं के ले आए भक्ति कैसे मिलती है राम किसको देते हैं सुनिए सेवा करी श्री राम की यह केवट का कर्म क्षेत्र है गंगा में नौका चलाना उतराई से इस नौका से अपना पेट पालना अपना परिवार पालना लेकिन उसने अपना कर्म भगवत सेवा के पूजा के भाव से किया कृष्ण कहते हैं गीता में कर्म को पूजा बनाओ स्वकर्मणा तम भ्यर्च मानवः अपने कर्म से उस परमेश्वर की पूजा करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है। केवट ने अपने कर्म के द्वारा परमात्मा की पूजा करी। कर्म तो किया और कर्म किया तदर्थम कर्म कौंतेय मुक्त संग्रह समाचर की ये तीनों शर्तें केवट ने पूरी कर भगवान के निमित्त कर्म किया भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म किया फल की आसक्ति से रहित होकर के कर्म किया मुक्त संग्र संग माने आसक्ति उसको कुछ नहीं चाहिए नाथ उतराई चाहो समाचर सम्यक प्रकार से पूरी निष्ठा के साथ कर्म किया है दिल से किया आदमी मुफ्त में करना पड़ जाए तो फिर कर लेता है लेकिन उतना दिल से नहीं करता कभी कभी पैसा लेकर दिल से ना करे तो अगला भी कहता है, देख भाई कोई मुफ्त में काम नहीं करा रहे हैं इसका तुम पैसा लेने वाले हो ठीक से करो समाचार ठीक से करो सम्यक प्रकार से दिल से जितना बन सके श्रेष्ठ ओके बट नहीं ये तीनों काम किया क्यों ये तीनों बातें तब होती हैं जब प्रेम होता है किसी के लिए जिसके लिए प्रेम होता है उसको प्रसन्न करने के लिए तुम कर्म करोगे जिसके लिए प्रेम होता है उसके लिए तुम जो करोगे बदले में तुम कुछ नहीं चाहोगे और जिसके लिए करोगे पूरी निष्ठा से करोगे दिल से करोगे डूब कर करोगे बढ़िया से बढ़िया कर्म करने की तुम्हारी कोशिश रहेगी याद रहे तब कर्म पूजा बन जाता है तब कर्म यज्ञ की ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है यज्ञ यजनम यागः भगवान का यजन ही याग है भगवान का यजन भगवान का पूजन तो मंदिर में जाकर दो तीन घंटा पूजा करो ये ठीक है लेकिन अपने कर्म क्षेत्र में जो भी तुम कर्म करते हो ये इस प्रकार की पूजा भाव इस प्रकार के पूजा भाव से और इस प्रकार की भूमिका के साथ करोगे और उस यजन से परमात्मा विशेष रूप से प्रसन्न होंगे हमारी समस्या यह है कि हम मंदिर में जाकर तो पूजा कर लेते हैं लोटा जल चढ़ाते हैं शंकर पर अभिषेक कर लेते हैं लेकिन हम अपने कर्म में उतने निष्ठावान नहीं हैं, हमारी ईमानदारी नहीं है, है। जबकि गीता में कृष्ण कहते हैं तुम जहां भी अपने कर्म क्षेत्र में हो अपना कर्म पूजा भाव से करो अद्भुत है साहब गीता रामायण भागवत से मिलने वाले सूत्र और उन सूत्रों को समझने के लिए रामायण में भागवत में जो कथाएं मिलती है ये कथाएं उन्हीं सूत्रों को समझने के लिए दृष्टान्त रूप है केवट का यह चरित्र दृष्टांत रूप है एक मिसाल है तो केवट बड़ा धनवान है लंका में रह करके भी रावण दरिद्र है और श्रृंगवेरपुर के झोंपड़े में रहने वाला केवट बड़ा धनवान है सही अर्थ में श्रीमंत है तो क्या तुम्हारे जीवन में संतोष है शौच संतोष तीसरा नियम है स्वाध्याय नियम से स्वाध्याय करिए चिंतन करिए यदि आप संगीतकार है तो नियम से रियाज करिए अच्छे जो कलाकार होते हैं साथ साथ आठ आठ घंटा रोज रियाज करते हैं कहते हैं एक दिन का रियाज चुके और छह महीना पीछे चले गए बनारस में शिवरात्रि मनाते हैं बीस साल से और वहां तीन दिन शिवरात्रि संगीत महोत्सव होता है भगवान नटराज की संगीत अर्चना कलाकारों के द्वारा होती है और माने हुए सब कलाकार संगीत की तीनों विधाएं गायन वादन और नृत्य भगवान नटराज की सेवा में प्रस्तुत करते हैं तो उस वक्त उस्ताद बिस्मिल्ला खान अभी थे कभी सुनने के लिए भी आ जाते कलाकारों को और एक बार वे सुनाए भी शहनाई बजाए मैं जब स्वागत किया उनका तो मुझे कहते हैं महाराज जी आशीर्वाद दीजिए मेरे सुरों की तासीर बनी रहे तो इतना बड़ा कलाकार कि हमारे सुरों की तासीर बनी रहे आशीर्वाद दीजिए